वो सब आपको धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप जहर अपने ही शरीर में पैदा कर दें इसलिए रिफाइंड तेल डबल रिफाइंड तेल गलती से भी मत खाइए गलती से भी मत खाइए अब आपके मन में दो प्रश्न आएंगे तुरंत कि शुद्ध तेल में तो बास बहुत आती है हाँ सीधा प्रश्न दूसरा प्रश्न आएगा जी शुद्ध तेल बहुत चिपचिपा होता है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 एक रंग सफेद चाहिए हाँ मैं रविवार का अखबार जब पढ़ता हूं ना तो मैट्रीमोनियल कॉलम्स आते हैं सबको गोरी पत्नी चाहिए भले चाहने वाला चिकट काला हो उसको गोरी ही चाहिए बागवटी जी कहते हैं कि प्रकृति में आप उसको ध्यान से सुन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 माने उसमें एल्केलाइन की प्रॉपर्टी ही रहती है तो गुड़ कितना भी खाएंगे क्षार ही बनेगा और वो क्षार पेट के अम्ल को बैलेंस करता रहेगा तो पेट की अम्लता बढ़ने नहीं पाएगी तो जिंदगी आपकी सुखद और निरोगी होती जाएगी अब इसको और एक तरीके से समझाता हूँ गुड़ और चीनी पे जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला चीनी को पचाने के लिए पूरे शरीर को वैसी ही ताकत लगानी पड़ती है जैसी ठंडे पानी को पचाने के लिए लगती है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 तू इसमें वॉशिंग पाउडर मत डालना लगे तो दो रूपये किलो ज्यादा ले लेना तो वो जो दो रूपये किलो का लालच है वो ही उसको ईमानदार बना देगा आप ले लो उससे वो कहता है जी मेरा गुड़ पंद्रह रूपये किलो आपको मैं सत्रह रूपये किलो ले लूंगा तुम इसमें ये जहर मत डालना और वो दो रूपये किलो आपने जो ज्यादा दिया वो जिंदगी के लिए कोई घटिया सौदा नहीं है बहुत फायदे का सौदा है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 <laughs> Today I am standing without any disease I am 66 I am following 100% swami diet <laughs> <laughs> I don't take nibli chapati or sugar particularly white sugar is cutting but carbon nothing but carbon carbon charcoal koi khayega the same day the refine oil nothing but again carbon as far road ke dale ga na 60 30 so what he said i learned it in rajasthan i was 127 kg now i am test 49 or 50 kg <laughs> without any disease from top to bottom including lung cancer and mouth cancer i cured without any medicine only by food the swami ji's food i had to tank jainism but One sorry stay kindly all सॉरी follow not attending here follow नॉट don't listen and forget it all these things have to go into your heart and eat healthy live healthy thank you मेरे पास एक कागज में लिखा हुआ प्रश्न आया है छोले की दाल और दही साथ में खा सकते हैं आप ये देखो छोला द्विदल है क्या है तो नहीं